रास्टी ये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षान परिशत की केंद्री ये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तोते कक्षा दो के छात्रों के लिए कारिक्रम घर भाग एक घड़ घड़ बादल गरच रहे हो चम चम चम पानी बरस रहा हो ऐसे भी अगर तुम कहीं बाहर रास्ते में अटक जाओ तो भीगने से बचने के लिए तुम क्या करोगे? चल्दी से किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे क्या करोगे पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे हां एक बात और है अगर तुम्हारे पास छतरी हो तो भीगने से बचने के लिए या फिर तेज धूप से बचने के लिए तुम छाता छतरी भी तान सकते हो अच्छा बताओ खुली हुई छतरी कैसी लगती है ऐसी लगती है जैसे एक छोटा सा पेड़ हो जू जू जू जू जू तेज हवा चल रही हो आधी आ रही हो ऐसे में अगर तुम कहीं बाहर रास्ते में अटक जाओ तो आंधी से बचने के लिए धूल मिट्टी को बालों मुंह आंखों में घुसने से रोकने के लिए तुम क्या करोगे आसपास कोई ओट ढूंढोगे चाहे वो मिट्टी गारे से बनी कच्ची झोपड़ी हो या ईंट पत्थर का पक्का मकान चाहे वो 20 कमरों की हवेली हो किसी सेठ की या कोई शानदार महल हो किसी राजा का हां तो ऐसी वो कौन सी जगह है जहां आंधी तूफान आने पर तुम लपक कर पहुंचना चाहोगे वो जगह है घर और फिर क्या होगा घर की सभी की वार्ड और खिड़कियां बंद करती जाएंगी तब क्या मजाल है रेद धूल मिट्टी आंधी या तुफान की जो अंदर घुश सके अरे भाई जल्दी से बंद करो खिड के अंदर वाजे अब एक बात और सोचें हमें घर क्यूं चाहिए? हमें दिन रात बाहर खुले में रहना पड़े, तो क्या होगा? ऐसे में कहां रखेंगे हम अपना सामान? पानी बरसेगा, तो पानी से हमारा सारा सामान फीग जाएगा. कड़कडाती दात बजाती हुई सर्दी में, हमें राता हैं, बाहर ही सोना पड़ेगा और हमें सर्दी लग जाएगी आज छी हमें आएंगी ढेर सारी छींके भला कैसे है छी है छी है छी हम्म तब सर्दी लगने से हो जाएगा बुखार ऊह आई ऊह आई फिर सब काम हो जाएगा ठप और लिखना पढ़ना हो जाएगा बंद नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं लिखना पढ़ना बंद नहीं होना चाहिए बच्चे लिखें पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे अरे आप कौन मैं मैं हूं रहने का ठौर गाना मैं कच्ची झोपड़ी पक्का मकान 20 कमरों की हवेली शानदार महल कुछ भी हो सकता हूं हम तो ऐसा कहिए ना कि आप घर हैं है। हम मैं घर हूं एक छाता छतरी हूं धूप और वर्षा से बचाने के लिए मैं एक ओट हूं चार दीवारी हूं आंधी से बचने के लिए मैं एक जगह हूं जिसे तुम अपना कह सकते हो जहां तुम अपने मां-बाप के साथ रहते हो जहां तुम अपने भाई-बहनों के साथ खेलते हो मैं एक ठेकाना हूँ जहां तुम उठ बैठ सकते हो नहा धो सकते हो खा पी सकते हो चाठ पाई बिछा कर सो सकते हो जहां तुम हस सकते, हस सकते हो हाँ। हाँ। हाँ। और जी जाहे तो रो भी सकते हो अपनी, अपनी किताब पढ़, पढ़ सकते हो जहां तुम अपना गुली डंडा गेंद और दूसरे खिलोने रख सकते हो और हो अपना बस्ता भी रख सकते हो घर जी इन बच्चों की किताब दूसरी किरण का पांचवा पाठ है ना वो आप पर ही बनाया गया है अच्छा जरा सुनूं क्या पाठ बनाया है मुझ पर मेरा घर आओ मेरा आओ देखो मेरा घर ये मेरा घर है घर में मां है आंगन में पिताजी हैं देखो मां मीरा आई है आओ मीरा आओ अंदर आओ मां बबलू कहां है बबलू ऊपर है देखो बबलू मीरा आई है <laughs> क्यों घर जी मैंने आपका यह पाठ मेरा घर ठीक तरह से पढ़ा है ना कहीं अटकी तो नहीं <laughs> अरे वाह वाह आप तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं लेकिन ऐसा अच्छा जैसा कि आप पढ़ती हैं और जैसा बच्चों के मास्टर्स हाथ पढ़ते हैं वैसा ये बच्चे भी पढ़ सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी हर जी दूसरी कक्षा का कोई भी बच्चा मेरा घर पाठ पढ़कर सुना सकता है आपको मैं घर हूं ना इसलिए मेरा घर पाठ Can I been going to school? Or late in school, I often listened to each other. I'd hear from home, Bathe. That's enough, now I'm going. I'll be seriously confused to where I am going home. They'll look me still for me. The house is it all started. Right? Let me tell you something. क्या यह हो सकता है कि घर का कोई आदमी कहीं चला जाए बहुत देर तक घर वाले उसका इंतजार करें और जब वो बहुत देर तक ना आए तो घर उस आदमी को ढूंढने निकल पड़े बताओ घर आदमी को ढूंढता है या आदमी घर को ढूंढता है आदमी घर को ढूंढता है यह बात तो तुमने बता दी अब यह बताओ कि कांव कांव कौवे और कू कू कोयल के बच्चे कहां रहते हैं घोंसले में कहां घोंसले में घोंसला चिड़ियों के बच्चों का घर है जब तक वो अच्छी तरह उड़ना और अपने आप चुगना नहीं सीख जाते घोंसले में ही रहते हैं क्या तुमने कोई घोंसला देखा है गौरैया का कबूतर का कभी बया का घोंसला भी देखना बड़ा सुंदर होता है चीति मा की बेटी, ननी मुन्नी चेंटी बिल में घुस कर बैठी या बिल में है लेती चीति मा की बेटी, ननी मुन्नी चेंटी बिल में घुस कर बैठी या बिल में है लेती <laughs> अच्छा, चीतियां कहां रहती है? बिल में jamuk चूहा भी बिल में रहता है जमीन खोदकर अपना बिल बनाता है और शेर कहां रहता है क्या घोंसले में हम्म बिल में हम्म शेर ना तो रहता है घोंसले में और नहीं, बिल में. शेर पहाड में या चट्टानों में कोई गुफा ढूंड लेता है. रहने और आराम करने के लिए. अब ये बताओ, अगर हम तुम्हारे लिए बना कर तैयार कर दें एक कच्ची जोंपडी, एक पक्का मकान, एक हवेली और एक महर तो इन में से तुम किस में रहना चाहोगे? कच्ची जौपड़ी में, पक्के मकान में, हवेली में या महल में? महल में! में। <laughs> वा, वा, बहुत अच्छे! वा, वा, बहुत अच्छे! अंतर मंतर छू तो ये रहा जादू का महल आज से ये तुम्हारा हुआ तालियां अब भाई तुम मुझसे पूछो कि दीदी तुम कहां रहोगी दीदी तुम कहां रहोगी हम हां मेरे सामने एक कच्ची झोपड़ी एक पक्का मकान एक हवेली एक महल एक गुफा एक घोंसला और एक बिल हो चींटियों का तो मैं <laughs> मैं एक छोटी सी चींटी बनकर खुश जाऊंगी चीटियों के बिल में <laughs> और एसे घुशूंगी छीटियों के बिल मेंड खैसे घुशूंगी चीटियों के बिल में ऐसे रहाई <laughs> यह कार्यक्रम रेडियो प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए खान द्वारा तैयार किए गए